गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे ओ होता देवो देवे निर्ोता देवो देवे दिराग ओम शाँति शांति शाति सम्मानित स्वामी जी महाराज मुनिगण मातृशक्ति ब्रह्मचारीगण धर्म प्रेमी सज्जनों हम संसार में शरीर धारण करके शरीर के बल को बढ़ाने के लिए अधिक प्रयत्न करते हैं शरीर का बल अवश्य बढ़ाना चाहिए बिना बल के संसार का हम व्यवहार न कर पाएंगे लेकिन जो व्यक्ति केवल और केवल शरीर के बल को बढ़ाने पर केंद्रित हो जाता है उसको हीन कहते हैं शरीर के बल के साथ साथ जो व्यक्ति बुद्धि के बल को बढ़ाता है वो व्यक्ति मध्यम कोटि का कहलाता है शरीर का बल बुद्धि का बल और तीसरा इसके साथ साथ यदि आत्मा का बल बढ़ाने के लिए व्यक्ति लगा हुआ है तो वो सर्वोत्तम कहलाता है उच्च कोटि का व्यक्ति होता है निश्चित रूप से संसार में बलवान की ही उपासना होती है बलवान की ही पूजा होती है कमजोर व्यक्ति को समाज स्वीकार नहीं करता संसार स्वीकार नहीं करता जिसके पास बल है ताकत है उस व्यक्ति को समाज स्वीकार करता है संसार स्वीकार करता है बल कहां से मिलेगा बल का स्रोत कहाँ है शरीर के बल को प्राप्त करने के लिए उत्तम उत्तम खानपान किए जाते हैं व्यायाम किया जाता है निश्चित रूप से ये बल का स्रोत है भोजन बल का स्रोत है व्यायाम बल का स्रोत है लेकिन जो सर्वोत्तम बल ऋषि लोग कहते हैं आत्मा का बल उसका स्रोत कहाँ है आत्मा के अंदर बल बल कहा से आएगा परमपिता परमात्मा ने हमें उपदेश दिया यह आत्मदा बलदा यसे विश्व उपासते परमात्मा उपदेश कर रहे हैं कि यह आत्मदा बलदा वो परमपिता परमात्मा आत्मा के बल को देने वाला है कहीं भी ढूंढते चले जाइए आत्मा का बल का स्रोत आपको नहीं मिलेगा आत्मा के अंदर बल यदि कहीं से आता है तो परमपिता परमात्मा सबसे सर्वोत्तम स्रोत है आत्मा के बल को प्राप्त करने के लिए यह आत्मदा आत्मदा का अर्थ है आत्मा का देने वाला आत्मा का देने वाला परमात्मा ने तो आत्मा को बनाया है नहीं फिर आत्मा को क्या देगा लेकिन फिर भी वेद का मंत्र कह रहा है आत्मदा परमात्मा आत्मा को देने वाला है जब हम अपने आत्मा का साक्षात्कार करते हैं वो बिना परमेश्वर के सहयोग के नहीं कर सकते जब हम अपनी अनुभूति करते हैं योगाभ्यास करते हुए योगाभ्यास करते हुए जब व्यक्ति को संप्रज्ञात समाधि लगती है जिस समाधि में जीवात्मा अपना स्वयं साक्षात्कार करता है या अपने दर्शन करता है वो बिना परमेश्वर के सहयोग के नहीं हो सकता यह आत्मदावो आत्मा को देने वाला है और दूसरा अर्थ आत्मदा का बनेगा आत्मान ददाती थी आत्मदा जो अपने आप को दे देता है परमात्मा अपने आप को हमें दे रहा है अर्थात परमात्मा अपने स्वरूप को भी प्रकट करता है किसके सामने अपने स्वरूप को प्रकट करता है जिस व्यक्ति ने योग्यता प्राप्त की है उस व्यक्ति के अंदर परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है अयोग्य व्यक्ति को परमात्मा नहीं दिखाई दिया करता और ये उपासना भी योग्य व्यक्ति कर सकता है विद्वान व्यक्ति कर सकता है मूर्ख व्यक्ति उपासना नहीं कर सकता यह आत्मदा बलदा परमात्मा बल को देने वाला है शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा है केवल और केवल एक प्रकार का बल परमात्मा नहीं देता वो शरीर का बल देता है वो आत्मा का बल देता है वो संगठन का बल देता है ऐसा लगता है कि शरीर का बल कैसे देता होगा जो व्यक्ति जितना प्रसन्न रहता है उपासना करता है शांत भाव से रहता है प्रसन्न रहता है प्रसन्न रहता है तो शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया होती है और रासायनिक क्रिया होती है तो प्रसन्नता में ये शरीर एक विशेष रसायन को छोड़ता है जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाती है और हमें रोग नहीं होते धीरे धीरे बल बढ़ता जाएगा परमात्मा ही परम रसायन है आप कितने भी रसायन खाते रहिए वो रसायन इस शरीर को इतना बल नहीं दे सकते जितना परमात्मा रूपी रसायन बल देता है शरीर में आत्मा की बल का देने हारा है आत्मा बलवान हो जाता है बेईमान व्यक्ति जो होता है आत्मा से कमजोर होता है पर ईमानदार व्यक्ति आत्मा से बलवान होता है बेईमान व्यक्ति रात में छिप छिपा करके चोरी से काम किया करते हैं ईमानदार व्यक्ति प्रकट होकर के काम करता है बेईमान व्यक्ति को तो आड़ चाहिए लेकिन ईमानदार व्यक्ति को आड़ नहीं चाहिए ये बेईमानी पैदा हुई है तो व्यक्ति दरवाजा बंद करना चाहता है अंदर बेईमानी पैदा हुई तो अंधेरा ढूंढता है बेईमानी पैदा हुई तो पर्दा डालना चाहता है बेईमान व्यक्ति आत्मा से कमजोर होता है और ईमानदार व्यक्ति आत्मा का बलवान होता है ये बल कहाँ से आता है ईमानदारी कहाँ से आती है ऋषि अर्थ करते हुए लिखते हैं आत्मा शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हरा अर्थात परमात्मा आत्मा का बल देता है कहते हैं विश्व विजयी हुआ सिकंदर सिकंदर को विश्व विजयी कहते हैं लेकिन विश्व विजय प्राप्त नहीं कर सका जब भारत में आया था तो भारतीय वीर राजाओं ने उसके छक्के छोड़ाए थे कोई कहता हो सिकंदर महान है लेकिन हमारे लिए महान नहीं है हमारे लिए तो हमारे देश का राजा पौरुष जो सीमा के वहां बैठा हुआ था और सिकंदर को रोक दिया था और छक्के छोड़ा दिए थे हमारे लिए तो वीर पौरुष महाराजा वो महान है दुनिया के लिए सिकंदर महान होगा गुरु को पता लगा कि सिकंदर भारत की ओर जा रहा है गुरु ने कहा कि सिकंदर वहाँ भारत में संत बहुत विशेष होते हैं यदि किसी संत की कृपा हो जाए तो अपने साथ लेकर के आ जाना सिकंदर चला जा रहा था पता लगा कि एक संत जंगल में है सेवक को पहुंचाया पहुंचाया कहा कि उसको लेकर के आओ संत तो विश्राम कर रहे थे लेटे हुए लेट करके विश्राम कर रहे हैं ईश्वर भक्त व्यक्ति हैं विश्राम की अवस्था में है सेवक ने जाकर के कहा कि महाराज आपको सिकंदर बुला रहे हैं कौन सिकंदर काये का सिकंदर डपट दिया धमका दिया और भाग भाग्य से सिकंदर स्वयं प्रकट हुए स्वयं सिकंदर जाकर के निवेदन करते हैं कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं हां नहीं जानता तुम कौन हो जब व्यक्ति के अंदर थोड़ी मोड़ी योग्यता आ जाती है तो ये भ्रम हो जाता है कि दुनिया मुझे जानने लग गई और दुनिया कोई नहीं जानने वाली दुनिया छोड़ करके चले गए उनका अस्तित्व नहीं है संसार में अपने अस्तित्व को बनाने के लिए क्या क्या आड़ लेता है व्यक्ति यदि चार पांच हजार भीड़ आ गई संख्या आ गई और वक्ता बोलने वाला है तो अपना मोबाइल देता है मेरा फोटो उतारना भीड़ दिख गई भीड़ दिख गई तो कहता है मेरे पीछे हो और मैं भी दिखना चाहिए और भीड़ भी दिखनी चाहिए अपने अस्तित्व को किसे बनाना चाहता है भीड़ से अपने अस्तित्व को दिखाना चाह रहा है यज के गार को उपदेश करने लगे मैत्रयी को कह रहे हैं कि मैत्रेयी संसार का भरोसा मत करना हम तो सन्यास लेकर के चले जाएंगे महाराज आप सन्यास क्यों लेना चाहते हैं ये राजपाट हम दोनों में क्यों बांटना चाहते हो उस समय महर्षि याजवल कहते हैं कि मैत्रेयी जो हमें चाहिए संसार में नहीं है महाराज आपको चाहिए क्या वो चाहिए जिसमें लेस मात्र भी दुख नहीं है और इस संसार के सुख में तो दुख है वो कहा मिलेगा वो कहा मिलेगा मैत्री को उपदेश दिया और मैत्रेयी कहने लगी ये संबंध उस सममर्श याद के कहने लगे कि मैत्रेयी भाई के लिए भाई प्रिय नहीं होता अपनी अस्मिता के लिए भाई प्रिय होता है पति के लिए पति प्रिय नहीं होता अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पति प्रिय होता है पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती अपनी इच्छाओं के लिए पत्नी प्रिय होती है एक एक संबंध को गिनाते चले गए और कहने लगे कि गार्गी संसार के ऊपर विश्वास मत करना यदि कोई विश्वास के योग्य है तो परमपिता परमात्मा विश्वास की योग्य है उसकी तरफ चलती चली जाएगी तो अमृत को प्राप्त करेगी और संसार में जाएगी तो अमृत नहीं मिलेगा कहते हैं वो मैत्री भी उनके साथ सन्यास लेकर के चली गई थी हमार लेते हैं किस लिए अपनी सुरक्षा के लिए आड़ ले रहे हैं ना कि दूसरे को महान बनाने के लिए कोई व्यक्ति आए आए हम उसका आदर सत्कार करते हैं योग्य होता है लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति आ गया कि प्रधानमंत्री हमसे मिलने आया है प्रधानमंत्री मिलने आया है तो क्या करते हैं फोटो उतरवाएंगे फोटो उतरवाएंगे आज प्रधानमंत्री आए हैं फोटो उतरवा लिया प्रधानमंत्री जी के साथ और उसका क्या उपयोग करेंगे ड्राइंग रूम में वही फोटो लगाएंगे मैं प्रधानमंत्री के साथ हूं या प्रधानमंत्री इनके साथ है बड़े व्यक्ति का सहारा लेकर के हम अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं ना कि उस व्यक्ति के महत्व को दिखाना चाहते हैं कोई व्यक्ति कहे कि मेरे को मनमोहन ने नमस्ते की थी मनमोहन ने नमस्ते की थी उनका वो बड़ाई कर रहे हैं अपनी बड़ाई कर रहे इस वाक्य में परख करके देखिएगा परमात्मा विश्वास के योग्य है परमात्मा आत्मा का बल देता है शरीर का बल देता है समाज का बल देता है सिकंदर स्वयं खड़ा है और कह रहे हैं कि तू जानता नहीं मैं कौन हूं नहीं जानता कौन हूं कहने लगे मैं विश्व विजेता सिकंदर हूं अरे तू ही वो सिकंदर है जो रौनता जा रहा है दुनिया को पूछा कि भैया किस लिए ये कार्य कर रहा है जो अपना देश छोड़कर के जनता को दूसरे लोगों को सता रहा है किस लिए कहने लगे विजय प्राप्त करूंगा विजय प्राप्त होने के बाद क्या होगा धन ऐश्वर्य मिलेगा धन ऐश्वर्य मिलने के बाद क्या होगा सुख मिलेगा सुख मिलेगा बस इतना सा कहने लगे दुनिया को मार काट करके तू सुख लेना चाहता है मुझे देख मैंने कुछ नहीं किया और सुखी हूं तेरे से ज्यादा सुखी हूं और कहने लगे सिकंदर जरा परे हो गया धिकारते हुए कहा थोड़ा सा दूर हो गया मेरे से क्या बात हुई कहने लगी सूर्य की किरणें मेरे शरीर पर पड़ रही थी मैं धूप सेक रहा था तूने छाया कर दिया थोड़ा दूर हो यहाँ से चला जा जिसको विश्व विजेता कहते हैं सबसे उस समय का दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति और एक साधारण से भिक्षुक के सामने हाथ छोड़ करके खड़ा है कारण क्या है यह आत्मदा परमात्मा आत्मा का बल देने वाला है ईश्वर आत्मा का बल देता है और जब जिसके अंदर यह आत्मा का बल आ जाता है सज्जनों माताओ संसार से घबराता नहीं है वीर हकीकत को आत्मा का बल परमात्मा ने दिया था और वो राक्षस लोग उनको फांसी चढ़ा रहे हैं सूली पर चढ़ा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि हकीकत राय मुसलमान बनेगा या नहीं बनेगा हकीकत राय निर्भीक होकर के कहता है कि मुसलमान नहीं बनूंगा अपने धर्म को अपना करके रहूंगा कहा से वो रहा था आत्मा का बल बोल रहा था उनका परमात्मा आत्मा का बल देता है किसको देता है जो धर्म कार्यो में लगा हुआ है ईमानदारी में लगा है परमात्मा की प्रेरणा उस तक पहुंचती है और आत्मा का बल उसके अंदर बलवान होता चला जाता है बेईमान व्यक्ति और अधर्मी व्यक्ति आत्मा का बल नहीं होता उनके अंदर परीक्षण करके देख लीजिएगा एक बोल बोलते ही कांप जाएंगे उनके पास कोई तर्क कोई सामना करने का उनके अंदर योग्यता नहीं होती बल नहीं होता समाज का बल देता है परमात्मा संगठन का बल देता है परमात्मा को अपनाकर तो देखें परमात्मा को जिस जिसने अपनाया संगठन बनते चले गए हम अपने आप को आस्तिक कहते हैं हिंदू कौम आस्तिक कहती है अपने को लेकिन सबसे ज्यादा बिखराव किस कौम में है संगठन देखना है तो मुसलमानों में संगठन दिखता है ईसाइयों में संगठन दिखता है वो उनका अपना स्वार्थ है स्वार्थ के कारण है लेकिन एक और दूसरा कारण है वो एक को मान करके चलते हैं एक को मुसलमानों ने एक माना है ईसाइयों ने एक माना है लेकिन इस हिंदू कौम ने कितने माने हैं पूछ करके देखा जाए तुम्हारा भगवान कौन तो 50 100 सैकड़ों भगवान मिलेंगे ये टूटा पड़ा है बिखरा पड़ा है संगठन नहीं है यदि विशुद्ध एक परमात्मा के ऊपर वेद का जो परमात्मा है वेद ने जिस परमात्मा को प्रतिपादित किया है उसकी उपासना करने लगेंगे संगठन बनता चला जाएगा और सज्जनों माताओं जहाँ संगठन होता है वहाँ निश्चित रूप से उन्नति प्रगति होती है ये आत्मदा बलदा यसे विश्व उपासते कहा कि यसे विश्व उपासते जिसकी उपासना करते हैं कौन विद्वान लोग उपासना करते हैं परमात्मा की उपासना विद्वान किया करते हैं सज्जनों माताओ मूर्ख विद्वान वो परमात्मा की उपासना नहीं कर सकता मूर्ख व्यक्ति तो कुछ और ही उदेड़ गुन में लगेगा विशुद्ध उपासना तो विद्वान व्यक्ति करते हैं समझदार व्यक्ति करते हैं यसे छाया अमृतम और जिसकी कृपा दृष्टि ही अमृत के तुल्य सुख देने वाली है जो परमात्मा की छत्र छाया में रहता है उसको अमृत के तुल्य सुख मिलता है यसे मृत्यु हो जो उससे दूर हो गया उसी की मृत्यु है समझिए कि शरीर तो चल रहा है लेकिन मरा हुआ है दूर होने का तात्पर्य क्या है ऋषि दयानंद जी भक्ति का अर्थ लिखते हैं इसी मंत्र में भक्ति भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे ये भक्ति है अर्थात ईश्वर के निकट होना है वो निकट हो गए अमृत मिलेगा दूर हो गए मृत्यु होगी मृत्यु होगी अर्थात ईश्वर की आज्ञा के विपरीत चाल चलन है वही मृत्यु है वही अभक्ति है असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताभिगछती ये केच च आत्महनो जना ये केच च आत्महनो जन कह रहे हैं कि वे लोग आत्महत्यारे हैं जो आत्मा की विपरीत आचरण करते हैं आत्मा का स्वभाव है धर्म की और प्रवृत्त होना और उसको हटा करके अधर्म में लगा देता है समझिए आत्मा की हत्या कर आत्म है आत्महत्या है यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो जो ईश्वर के निकट रहता है वो अमृत पाता है और दूर हो जाता उसकी मृत्यु होती है महर्षि दयानंद जी को देखिएगा ऋषि दयानंद जी और उनसे पहले के जितने भी ऋषि हुए हैं ईश्वर के निकट रहे ईश्वर के निकट रहे क्या उनकी मृत्यु हुई जीवन में कभी मृत्यु नहीं हुई हाँ शरीर छुटा है उस मृत्यु को कह सकते हैं सामने जब विषय भोग आते हैं उस समय पता लगता है कि व्यक्ति मरेगा या जियेगा थोड़ा सा संसार का लालच आता है थोड़ा सा संसार का आकर्षण आता है हमने तो ये रास्ता अपनाया है लेकिन हमारे सामने विषय भोग आ गया विषय भोग आ गया हम विषयों की ओर मुड़ गए मुड़ गए तो निश्चित रूप से मृत्यु हो मर चुका है आत्महत्या कर ली है उसने लेकिन ऋषि दयानंद जी जैसे वेरेले पुरुष होते हैं जिनके सामने विषय आते हैं और विषय आते हैं उनकी तरफ तो दौड़ते नहीं हैं अपने आप को एक दिशा में ईश्वर के आज्ञा पालन करने में तत्पर रहते हैं तत्पर रहते हैं तो निश्चित रूप से आनंद की वर्षा होती है अमृत की वर्षा होती है छाया यसे, यसे मृत्यु हो कस्मी देवाय हविषा विधे मस्मई देवाय हविशा विधे मविशा किससे कौन से पदार्थ लेवे कौन सी हवि लेवे आत्मा और अंतकरण से अपनी सकल उत्तम सामग्री से महर्षि दयान जी बहुत सारे अर्थ करते हैं आत्मा और अंतकरण से परमात्मा की उपासना ऊपर ऊपर से नहीं होती कोई देख रहा है तो आंख बंद और सीधे पता लगा चला गया है जट से सामान्य हो गए देखा कि कोई आ रहा है निरीक्षक आचार्य आ रहा है आचार्य आ रहा था फिर सावधान ये आत्मा अंत कर्ण से है या ऊपर ऊपर से है दूसरों के दिखावे के लिए हम बैठ गए सावधान जो ये देखता है कि मुझे परमात्मा देख रहा है संसार का कोई व्यक्ति देखे या नहीं देखे वो व्यक्ति सदा सावधान रहता है और जो संसार को दिखाने के लिए करता है वो व्यक्ति सावधान नहीं रहता उसकी भक्ति विशेष आत्मा और अंतकरण से करे ऊपर ऊपर से नहीं करे। मौलाना साहब का गधा खो गया गधा खो खो गया डर बहुत लगा दुख हुआ गधे को ढूंढने के लिए जा रहे थे या अल्लाह गधा मिलवा दे या अल्लाह गधा मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात हो और साथ साथ कहते हैं अल्लाह तेरा बहुत शुक्रिया है शुक्रिया भी धन्यवाद भी साथ में दे रहे हैं और गधे की प्रार्थना भी कर रहे हैं कि गधा मिल जाए इसी ने पूछा भले आदमी गधा खोया है प्रार्थना भी कर रहे हो और धन्यवाद भी कर रहे हो मौलाना साहब कहने लगे धन्यवाद तो इसलिए कर रहा हूं जिस समय गधा खोया था उस समय गधे के ऊपर बैठा हुआ नहीं था यदि गधे के ऊपर बैठा हुआ होता तो मैं भी खो जाता इसलिए शुक्रिया कर रहा हूँ प्रार्थना चल रही थी गधे को पाने की लेकिन साथ साथ कुछ और भी था मूर्खतापूर्ण विचार ही नहीं चल रहा था कि बोल क्या रहे हैं कर क्या रहे हैं आत्मा और अंत कर्ण से परमेश्वर की भक्ति विशेष होती है और जब आत्मा और अंत कर्ण से ईश्वर की उपासना होती है छाया मिलती है अमृत के तुल्य जो उससे दूर हो जाता है उसी की मृत्यु है निश्चित रूप से हमें बल प्राप्त करना चाहिए बलवान व्यक्ति को समाज स्वीकार करता है बलवान व्यक्ति को समाज सम्मान देता है निर्बल व्यक्ति को न संसार स्वीकार करता न समाज स्वीकार करता बल कहाँ मिलेगा परमेश्वर के निकट बैठ करके आत्मा का बल मिलता है शरीर का बल मिलता है समाज का बल मिलता है हम बलवान हों वणिक विराम